गीता तत्व चिंतन योग की परंपरा संतानवे योग कर्म योग भागवत धर्म सात्वत धर्म महाभारत के अंतर्गत नारायणीयोपाख्यान आता है वहां भागवत धर्म का निरूपण करते हुए यह कहा गया है कि गीता में भी इसी भागवत धर्म का वर्णन किया गया है विद्वानों ने महाभारत के इस भागवत धर्म को गीता के कर्मयोग से भिन्न नहीं माना है अतः गीता में जहाँ जहाँ योग शब्द अकेला बिना किसी विशेषण के आया है वहाँ उसका अर्थ कर्मयोग ही पकड़ना हो नारायणियों पाख्यान में वैसम पायन जन्मेजय से कहते हैं शांति पर्व नारदे न तो सरहस्य संग्रह ऐस धर्मो जगन्नाथा साक्षा नारायण नृप एवे स महान धर्म सते पूर्व नृपोत्तम कथित हरिगीतासु सकलिता नरेश्वर देवर्षि नारद ने तो रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को साक्षात जगदीश्वर नारायण से ही प्राप्त किया था नृपश्रेष्ठ इस प्रकार यह महान धर्म मैंने तुम्हें पहले हरिगीता में संक्षेप से बताया है फिर वहाँ तीन सौ अध्याय में यह भी कहा है कि जिस समय कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने डटी हुई थी और अर्जुन युद्ध से अनमना हो रहा था उस समय स्वयं भगवान ने उसे गीता में इस धर्म का उपदेश दिया समूपोढ़ स्वनिकेशु कुरपांडवयोर्मृदे अर्जुने विमंथ नस्के च गीता भगवता स्वयं इस धर्म को महाभारत के इस नारायणीयोपाख्यान में सात्वत धर्म कहकर भी पुकारा गया है और यह कहा गया है कि इस धर्म का प्रचलन पूर्व छह मनवंतरों में भी हुआ था काल प्रभाव से उसकी परंपरा नष्ट होती गई फिर यह सातवां मनमंत्र आया जो अभी चल रहा है इस उपाख्यान में तीन सौ अध्याय में तेरहवें से लेकर सैतालीसवें श्लोक तक सार तत्व धर्म की उपदेश परंपरा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार पूर्व के छह मनमंत्ररों में यह धर्म प्रचलित होकर लुप्त हो गया फिर सातवें मनमंत्र की चर्चा करते हुए वहीं पर कहा गया है यदिदम सप्तम जन्म पद्मजम ब्राह्मणो नृप तत्स धर्म कथित स्वयं नारायण पिता महाय शुद्धाय युगाद लोकधारिणे पितामहस्य दक्षा धर्मेत पुरा दद्येष्ठे तो दौहरादक्षम आदि सब्येष्ठे विवस्वान्न जतताजुगाद विवस्वान विवस्वान्न मनुष्य दद मनु लोकभृत्थक्षाक दौकुणा चथित्प्य लोकान्न स्थित गमिष्यति क्षयाते च पुनर्नारायणम नृप नरेश्वर यह जो ब्रह्मा जी का भगवान के कमल से सातवां जन्म हुआ है इसमें स्वयं नारायण ने ही कल्प के आरंभ में जगद धाता शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा को इस धर्म का उपदेश दिया फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रजापति दक्ष को इस धर्म की शिक्षा दी नृपश्रेष्ठ इसके बाद दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दौहित्र अदिति के सविता से भी बड़े पुत्र को इस धर्म का उपदेश दिया उन्हें से विवस्वान सूर्य ने इस धर्म का उपदेश ग्रहण किया फिर त्रेता युग के आरंभ में सूर्य ने मनु को और मनु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया इक्ष्वाकु के उपदेश से इस सात्वत धर्म का संपूर्ण जगत में प्रचार और प्रसार हो गया नरेश्वर कल्पांत में यह धर्म फिर भगवान नारायण को ही प्राप्त हो जाएगा अब सात्वत धर्म की उपदेश परंपरा का यह जो वर्णन है वही गीता में योग की उपदेश परंपरा है अतएव यह मानना तर्क संगत है कि सात्वत धर्म ही योग है या यो कहें योग यानी कर्म योग भागवत धर्म यानी सात्वत धर्म तो ऊपर यह बताया गया कि प्रथम मनवंतर में जो स्वयंभु के नाम से परिचित है वह योग नारद ने नारायण से प्राप्त किया था और अब इस सप्तम के नाम से जाना जाता है में योग की परंपरा दर्शाई गई है नारायण से ब्रह्मा ब्रह्मा से दक्ष दक्ष से उसके जेष्ठ दौहित्र फिर उससे उसके छोटे भाई विवस्वान को विवस्वान के बाद की परंपरा गीतोक्त क्रम के अनुसार ही है लक्ष का दौहित्र था विष्णु नामक आदित्य जो आदिति का पुत्र था इसी विष्णु आदित्य का उल्लेख करते हुए भगवान ने गीता के विभूत नामक दसवें अध्याय में कहा है आदित्या नाम हम विष्णु हो इस प्रकार गीता में भगवान ने विवस्वान को जो योग देने की बात कही है वह पुष्ट हो जाती है